ब्राह्मण बड़ा महत्वपूर्ण माना जाता है मित्र ही ब्राह्मण के नाम से वेदांतियों में स्मरण करते हैं आप जगह गीता बोलते जाए भगवत गीता

भगवान ने उपदेश किया तो भगवान के नाम से गीता हुई यहाँ बच्चा के नाम से ये उपदेश नहीं है श्रोता के नाम से ये उपदेश है

ऐसा भक्ति का संपर्क जब आता है तब तो भक्ता के नाम से उपले होता है और जब बिल्कुल देव का श्रो भक्ता यह चाहता है कि श्रोता अपने आपको तो ही पर ब्रह्म परमात्मा के रूप में अनुभव करे तो इसमें भक्का ब्रह्म है ये कहना बार बार इष्ट नहीं है श्रोतल ब्रह्म है यह कहना इष्ट है

तो जानता ही है कि मैं ब्रह्म हूं उसको कहने की कोई जरूरत ही नहीं है और श्रोता को अपने को ब्रह्म नहीं जानता इसलिए उसको मालूम कराना आवश्यक है अभी मैशी ब्राह्मण मैशी ब्राह्मण में कई बात ध्यान देने गए थे

जो ज्ञ बल्किश्रम में और असल दोनों पत्नियों के साथ निवास करते हैं बैदिक तो संस्कृति अथवा अच्छा भारतीय संस्कृति आजकल संस्कृति के तो नाम से ही तो ज्यादा स्मरण करते हैं ना

जब सरकार मजहब के नाम से प्रदेश करने लगी तो हमारे धार्मिक नेता लोगों ने भी धर्म के स्थान पर संस्कृति शब्द का प्रयोग शुरू कर दिया हमारे बचपन ने नहीं था हम तो देख क्यूँकी इस समय में धर्म का और धार्मिक पत्र पत्रिकाओं का जितना अध्ययन करता था उतना तो अभी नहीं करता

तो इन दिनों में ये बात नहीं है बड़े गौरव के साथ सनातन धर्म भारत धर्म वैविक धर्म और समाजी वैविक धर्म के लिए मरते सनातन धर्म सनातन धर्म के लिए और भारत धर्म महामंडल खलाना और बड़ी बड़ी संस्थाएं काम करते थे परंतु आपके धर्म का नाम लेना जो है तो नकारी नजर में मजहब परख हो लोगों ने थोड़ा कम कर दिया

तो बैदिक धर्म कहो भारतीय धर्म कहो सनातन धर्म कहो धर्म के साथ सनातन जोड़ने का अर्थ्य होता है कि जो दिल की अपेक्षा किए बिना बर्फ की अपेक्षा किए बिना हमेशा धारण करने जो जो हो उससे सनातन कहते हैं

सत्य है अहिंसा है मैत्री है करुणा है उसमें ज्योतिषि के मुहूर्त नहीं दिखाना पड़ेगा आ, कि महाराज एकादी आज करें कर। हाँ, तो कल अच्छा ये दान यहाँ करें तो वहां पर इन्हें एकाद्य पूछ लेते हैं फिर दान करते हैं ना तो एकाद्य के दान का महाम ज्यादा हो तो तुम तीर्थ व्रत में जाते हैं तो ज्यादा दान करते हैं

तरह तक तो धर्म का अर्थ होता है जो हमेशा ही करने का हो तो इसके अनुसार चार वर्ण और चार आश्रम है। हैं। चार आश्रम जो है वो ठीक ऐसे ही है जैसे उपनिषद में वेदांत का वर्णन है जिस जिस तो जगह पर ब्रह्मचर्य कई जश की जगह पर गृहस्थ

प्राग्य की जगह पर बानव प्रत और जगह पर संन्यास तो लोग ठीक क्रम से जैसे विदेशी से सजत में सजत ऐसी प्राग में प्राग्य से होकर नयेगाकर एक लगते है नहीं है तो ये अनुभव करता है इसी प्रकार ये संन्यास आश्रम जो है ये तिरिय आश्रम है ये पंख नहीं

ये नहीं है, ये, ये पंथ नहीं है ये मजहब नहीं है ये कोई फिरका नहीं है ये तो आश्रम है तो आश्रम आश्रम माने निष्ठा करने का स्थान जहाँ जाके आश्रय लें, आश्रय लेना माने निष्ठा करने का स्थान तो द्रक्षा में बैठना भी एक आश्रम है वो दान प्रखा आश्रम है बोला

में बैठना मानव रक्षाश्रम है आ, और ईश्वर में बैठना गणस्थाश्रम है और धर्म में बैठना ये ब्रह्मचर्याश्रम है और अद्वीय ब्रह्म में बैठना ये संन्यास आश्रम है विज्ञान जो गलत थे बड़े धर्मत्मा थे तो महाराज उनके पिता के यद जैसे बक्का बल्त द्रक्त माने होता है बक्सा संस्कृत भाषा में

यज्ञ का बल कल पहनते थे मान यज्ञ रीत धर्म के द्वारा अपने सुरक्षित रखते थे इसलिए यज्ञ और के पुत्र का नाम हुआ याज्ञवल्क्य। ये धर्म के खल थे चला, एक घंटा का मैत्री और कात्यायी तो कात्यायी का तो अर्थ है की ये जहाँ गिनती रखती है कति कति ऑसर तो के

और कटो कटि यदि काट्यम काट्यम एनम व्यस्त प्रचार दिल को रखती थी किसके दोस्त रखना किसके रखना व्यावहारिक विवेक इसमें बहुत अधिक था और ये जो मैत्री थी ये सबके प्रति मैत्री व्यक्ति रखती थी इंदिरा स्नेह सब अपने आत्मा का सही सही है ये अंत में ज्ञान उसी को होता है हो, जो किसी से देश नहीं करता है

जो राज के चक्कर में नहीं पड़ता है मैत्री दृष्टि को जो अपने हृदय में रखता है ये मैत्रेय है मैत्री तो ये राज्य बल किसी पत्नी है अब इस ब्राह्मण ने ये प्रसंग एकत्र करते हैं एक तो वर्णन ये है कि

संसार की वस्तुओं से लेकर के अन्न आदि से लेकर के प्राण पर्यंत बच्चे जो है उसका चिंतन करके अपने आत्मा को इससे विभक्त कर लें अलग कर लें और अपने आप में है हाँ। तो सब आत्मा है सब परमात्मा है इस स्थिति में जाके बैठना

और व्यवहार पे ठीक ठीक चलाना एक तो थोड़ा कठिन बनता है और संन्यासम का, का भी दृश्य आदर्श रहने के लिए तो जहाँ ये निर्णय करते हैं इस प्रसंग में हम लोग एक सब को तो अपरित मानते हैं अपौरिषो का अर्थ होता है कि एक मनुष्य के अंतकरण में

होना स्वाभाविक है और प्रमाद होना भी स्वाभाविक है और वे किसी की खली भी कर सकता है और ये भी समझे है कि इस बच्ची का उससे साक्षात्कार न हो रहा हो ब्राह्मण प्रमाद विप्रदीक्षा और करणा पाग ये चार तो देश जो है वो मनुष्य के अंतकरण में जगह रहते हैं

तो जब वो दुनिया की किसी बच्ची को देखता है तो कहीं उसे भ्रम न हो रहा हो कहीं पूरी गहराई के साथ उस बच्चे को न समझ रहा हो कहीं वो समझता तो हो लेकिन ठग न हो और कहीं ऐसी इंद्रियों वहाँ तक न पहुँचती हो कि ये जो मनुष्य के शरीर में अंतकरण में सहज देश होता है ये देश इस वजन में नहीं है

इसलिए पुरुष सुलभ देश से रहित होने के कारण और कैर से बोलते हैं जो वेदवाणी है ये मनुष्य के भीतर आने जाने वाले जो स्वाभाविक देश हैं इससे गलेर भक्त है दूसरा इसका अर्थ क्या है क्योंकि बहुत लोग अतौर से शब्द का अर्थ नहीं जानते हैं कैर तो से क्या होता है अतौर से तो क्या होता है

तो पौर से इसे कहते हैं कि जो ज्ञान जन्म ज्ञान होता है इसको पौर से ज्ञान बोलते हैं। ज्ञान जन्म माने पहले हम दुनिया में देख लेते हैं चख लेते हैं सिंह लेते हैं संसार में इसका अनुभव पहले प्राप्त कर लेते हैं और इसके बाद अंतस्करण में उसके लिए एक निश्चय करते हैं

ऐसा जो दुनियादारी की चीजों का अनुभव करके और फिर इसके बारे में निश्चय करते हैं उस ज्ञान का नाम होता है कैरसे ज्ञान पहले अनुभव हुआ और तीस से और पीछे अंतकरण में इसके बारे में एक धारणा बनी जैसे डॉक्ट कर लोग डॉक्ट लो ग्रेवी के शरीर में किस धातु की कमी है किस तत्वों की कमी है ये परीक्षा करते हैं

फिर इस पर कौन सी दवा डाली जाए तो ये लाभ करेगी ये निश्चय करते हैं फिर दस बीस पचास पर तो नहीं नहीं अस्सी प्रतिशत कम से कम हमको एक डॉक्टर ने बताया कि साठ प्रतिशत तक जब यह दवा लाभ करती है सौ तो में सात आदमियों को दवा फायदा पहुंचाती है सत्तर को भी फायदा पहुंचाती है तो ये दवा दवा नहीं है दवा के कद है जो जो अस्सी नब्बे को

सौ में से अस्सी लगे को सुगर ये जो इक्यावन प्रतिशत वोट तो होने पर जीत हो जाती है वो दवा नहीं होती इक्यावन प्रतिशत का मतलब तो आप जानते हैं ये अगर दो आदमी को ये दवा दी जाए तो इसमें से एक मर जाए इसका नाम होता है पचास प्रतिशत दो आदमी को दवा दी गई उनमें तो से एक मर गया तो वो तो पचास फायदा हुआ

कम से कम अस्सी प्रतिशत जब फायदा होने लगता है सब जाने लोग ये निश्चय करते हैं कि इस प्रयोग पर ये दवा देनी चाहिए तो, तो ये पहले खोद करके प्रयोग करके सब दवा का निश्चय करना इसका नाम हुआ पैर से, से जान पैर से जान परन्तु ये जो आत्म आत्मवत्ती है अपना आका है, है?

ये महाराज ज्ञान बिन्न ज्ञान नहीं है संसारी बस्तुओं के समान पहले इसका ज्ञान प्राप्त किया जाए और फिर निश्चय किया जाए ऐसा नहीं है बल्कि ये तो देखो आत्मा का अस्तित्व तो बिना उपदेश ही है तो, मैं हूँ इस ज्ञान में तो किसी प्रकार का संशय है ही नहीं

नहीं सकना हम सुचित प्रतिज्ञात दुनिया में ऐसा कोई माई का पैदा नहीं हुआ जो कह गए की मैं नहीं हूँ ऐसा अनुभव करे अपने भीतर की मैं नहीं है तो ये जो कह स्वभाव तो से मैं का होना है ये शास्त्र के द्वारा उपदेश नहीं किया जाता

यदि किसी का उपदेश इत उपनिषद करे तब तो जो तुम्हारे अनुभव का अनुवाद कर रही है माने जो तो तुम्हारे ज्ञान का तर्जमा बोलते हैं तर्दमा अनुवाद जैसा तुमको मालूम पड़ता है वैसा उपनिषद बोल रही है उपनिषद तो ऐसी बात बोलती है जो तुमको खुद नहीं मालूम पड़ती है

वो उपनिषद के बताने पर ही मालूम पड़ेगी इसी से उसमें प्रमाणता होती है यदि नाक से ही लाल पीले काले का ज्ञान हो जाता तो आँख की क्या जरूरत थी और अगर आँख से ही सुगंध दुर्गंध का ज्ञान हो जाता तो नाक की क्या जरुरत थी यदि आप छू के ही ये कड़वा है है ये जान जाते कटाते ही तो दुर्द की क्या जरूरत थी

कोई भी बात प्रमाण कर लेती है जब ये अज्ञात व्यापक होती है तो ये जो अपना आत्मा है ये है इतना तो ज्ञात है इतना तो मालूम है कि मैं हूँ परंतु ये पापी है कि पूर्ण आत्मा है सुखी है कि दुखी है कि पाप पूर्ण सिख दुख से न्यारा है

ये केवल साक्षी मात्र है तो केवल एक शरीर का ही साक्षी है कि यह सर्वात्मा है तो वेदांत जो है ये ये बताने के लिए नहीं प्रवृत्त होता कि आत्मा साक्षी है यह आत्मा दृष्टा है वेदांत की सार्थकता ही इसमें है कि ये बताएगा सर्वम जदयम आत्मा

सर्वात्म भाव जो है वो किसी को सहज रूप से प्राप्त नहीं है यदि तुम नरक स्वर्ग में जाओगे तब भी सर्वात्मा नहीं हो बैकंख गोलेख में जाओगे तब भी सर्वात्मा नहीं है समाधि में जाओगे तब भी सर्वात्मा नहीं है और सबको देखने वाले चेतन हो तब भी सर्वात्मा नहीं हो उपनिषद एक ऐसी बात बताती है कि जिसमें

तुम्हारे सिवाय दूसरी और कोई बस्ती नहीं है माने तुम ही सब हो यह बताने के लिए उपनिषद प्रवृत्ति हुई है तो इसके लिए छोटी छोटी चीजों की ओर से अपने मन को हटाना पड़ता है अपने आप को निवृत्त करना पड़ता है तो इसी शास्त्रों में ये प्रश्न उठाया गया है कि

तत्व ज्ञान के लिए सिर्फ प्याज ही जरूरत है कि नहीं है ये देखो तो जिस छोटी सी चीज को आप पकड़ के बैठे रहोगे उसी के बारे में आपकी वृद्धि सोचती रहेगी बड़ी तो बच्चों को प्राप्त करने के लिए छोटी चीज को खोलना पड़ता है दो तो अब आ, आ,

सर्व जब आत्मा ये ज्ञान प्राप्त कराने के लिए ये ये कुछ है कि सब अपना आत्म है याद जो बंद नहीं मई तेई बोले भानक आश्रम में रहते हो और रोज दुनिया का तो यहाँ काम नहीं है बच्चे पैदा करना नहीं है और शहर में हो नहीं अरण्य में हो जंगल में हो आरण तो है ये

में रहते हो अब यहाँ इसकी क्या जरूरत है बोले कि मैं ये निर्णय देना है हमको की कांगठन विद्या जानती कांक गर्मणा ब्रह्म ज्ञान से क्या प्राप्ति होती है और कर्म से किसकी प्राप्ति होती है ये मैं बताना चाहता हूँ कर्मणा बद्ध के जनते ही विद्या के विमुचे

तस्मात कर्म में कर्बंटी कह पारदर्शन लोग कहता है देखो हमने ये रुमाल को पकड़ के अपनी मुट्ठी में कर लिया पारदर्शन लोग कहते हैं कि देखो हमने ये रुमाल को पकड़ के अपनी मुट्ठी में कर लिया है

अच्छा देखो ये तो सब समझते हैं कि रूमाल हमारी बच्चे में है पर ये हमारी मुठ्ठी रुमाल के साथ बन गई ये बात ध्यान में आती है यही दुनिया की हालत है

लोग समझते हैं हम उसको काबू में करके रहते हैं हम उसको काबू में करके रहते हैं हम उसको काबू में करके रहते हैं लेकिन जो किसी को दूसरे, दूसरे को काबू में करके रहता है उसको खुद दूसरे के काबू में होने नहीं पड़ता है बिना पराधीन हो तुम दूसरे को पराधीन कर नहीं सकते और जब बंधन होता है तो रस्सी भी बनती है और रस्सी से बांधी वाली चीज भी बनती है रस्सी एक लकड़ी को बांधना चाहो

तो सिर्फ लकड़ी बंधेगी ऐसा सोचते हो कि तो नहीं जब लकड़ी बनेगी तो उसके साथ साथ रस्सी भी बन जाएगी इसमें जहां ग्रह का संबंध होगा जहां संबंध होगा वहां बंधन वहां बंधन अवश्य होगा इसलिए इस प्रसंग में ये बात जागल के जी ने

मैत्री के सामने तो उपस्थित थी इति हो जाचो जाग वल अरे ओ मैत्रीयी बड़े प्रेम से पुकारते हैं मैत्रेय की है उदाचे जाग वलक्य उद्यान जा अरे अहम अस्मात्थाद वस्मी मैं अब इस गृहस्थाश्रम का परित्याग करना चाहता हूँ

ऐसे संसारी मनुष्य के लिए हमारा हमारे धर्म शास्त्र का ये विधान है रोज शास्त्र का नहीं है धर्म शास्त्र आसनासनाध्यान धैर्य जब कहीं जाना हो मनुष्य को तब एक तो अपने लिए आसन और दूसरे अपने लिए भोजन दोनों का प्रबंध करके उसको जाना चाहिए आसना आसनासनाध्यान धैर्य

किसी दूसरे के आसन पर जब यह स्वयं है तो कम से कम एक चदरा अपने पास ऐसा होना चाहिए जिसको तो इसके ऊपर डाल दें तो पता नहीं आ, उस चदरे की स्थिति हमारे शरीर के लिए उस बिस्तर की स्थिति हमारे लिए अनुकूल है कि नहीं और आसन जो है खाने का काम तो सब जगह कर सकता है परंतु ये भोजन पवित्र है कि नहीं हमारे शरीर के अनुकूल है कि नहीं कहिए बात कहिए बात नहीं डाल रहे

तो कहीं भी यात्रा करनी हो तो आसना सनाध्यान भी हरे दो चीज अपने बंदोबस्त में होनी चाहिए भले होटल में कह रहे है न की बना भोजन करो वो तो बिल्कुल झूठा ही होता है उसमें कोई संदोह नहीं है है ना आप लोग चाहे कितना भी बताओ उसको चाहे उसके लिए सौगंध खाओ कि वो बड़ा पवित्र रहता है

लेकिन ये, तो ये लोगों का खाया हुआ जो लौटा के तो ले जाते हैं वो इसमें मिलाते ही मिलाते हैं ये बात हमको तो बड़े प्रामाणिक रूप से मालूम है देखी हुई है परंतु ये संन्यास जो है महाराज जरा विचित्र है इसमें न अपने लिए आसन का प्रबंध है और न आसन का आसन और आशन, आसन आसन मानी भोजन न इसमें अपने लिए आसन का बंदोबस्त है और न भोजन का

क्योंकि ये सबका अधिष्ठान हो जाता है जो सन्यास वन करता है वह सबका अधिष्ठान हो जाता है अधिष्ठान हो जाने से उसको आसन की जरूरत नहीं है और महाराज वो अभ्यता ब्रह्म परमात्मा से एक हो जाता है तब आसन की आवश्यकता नहीं है तो ये बात ही उसके जीवन में आना चाहिए तो आदरण की भी आवश्यकता नहीं है आदरण नहीं हो जाता है

उसका दूसरा कोई आश्रय नहीं है उसका दूसरा कोई भोग नहीं है मई त्रेय ने पूछा कि महाराज आप जो करें सो सब ठीक है पत्नी और पति तो ना नारायण एक मन के होते हैं सभी आनंद आता है सो मई ने कहा कि महाराज आप तो सब कुछ जानते हैं

हमें भी भोग की अभिलाषा नहीं है आपको तो भी भोग की अभिलाषा नहीं है तो जब आपके मन में संन्यास का संकल्प आया तो ठीक है या आप शास्त्रीय रीति से अनुमति लेना चाहते हैं तो हमारी मति और आपकी मति बिल्कुल एक है इसमें कोई विरोध नहीं पर आपने हमसे पूछा क्या

बोले तो हम तो अनया का अंतिम करवाने करवानेम ये सोचते हैं कि ये जो हमारे पास उसका हम विभाग करके जाएं कि तुम लोगों के जीवन में रहने सहन में किसी प्रकार का विवाद किसी प्रकार का संघर्ष किसी प्रकार की असुविधा उत्पन्न न हो यही हमारा एक कर्तव्य है हम

तुम शांति प्राप्ति के लिए जा रहे हैं और तुम लोगों को जन मनुष्य और विवाद में छोड़ करके जाएं तो ये उचित नहीं है इसलिए आओ हम तुम्हारा बंटवारा कर दें तो इसके लिए बुलाते हैं सात मैत्री बोले महाराज ऐसा लगता है कि ये जो घर में धन है और संसार में संपत्ति है इससे बड़ी संपत्ति आपके तो पास कुछ है

और उसी को लेकर के आप हम लोगों को छोड़ रहे हैं तो हमारी संपत्ति तो जो आपकी संपत्ति है वो हमारी जो कात्यायनी से बंटवारा करके संपत्ति मिलेगी वो संपत्ति हमारी नहीं यो इम भगोह सर्वा पृथ्वी दिपते न पूर्णा सिया कथम तेना अमृता

मैं ने कहा की आप अमृतत्व तो की प्राप्ति के लिए त्याग कर रहे हैं संन्यास ले रहे हैं आ, तो हम ये जानना चाहते हैं भगवान भगव शब्द का अर्थ है भगवान हे भगवान हे के अर्थ में भगो आता है तो कल आपको बताया था न, तो तो ना कि आजकल जैसे एक दूसरे को महाराज है ना?

प्रिय कह बोलते हैं दार्लिन कह बोलते हैं पर वो कल हमारा है तो हमने बोलने की रिवाज नहीं की ये शब्द तो हमारा नहीं है ना ये तो दूसरे देश से आया तो ये तो बच्चे के लिए भी इस शब्द का प्रयोग होता है और पति के लिए भी होता है पत्नी के लिए भी होता है कहीं भी प्यार से उसका प्रयोग कर सकते है तो, आ, तो उसका अर्थ तो प्यारा प्यारा होता है परंतु ये जो भगवान शब्द है

ये बड़े आदर के साथ जैसे तो ये कह रही है मैत्रो कि हमारे परमेश्वर को आप ही हैं इस अर्थ में बोल रही हैं उनको आप ये बता दीजिए कि आप तो एक अमृत संपत्ति अमृतत्व लेकर के यहाँ से जा रहे हैं यदि ये सारी पृथ्वी जो धन से भरपूर है वो हमको मिल जाए तो क्या

अमृतत्व की प्राप्ति हो जाएगी आप कहते हैं हम पथ अर्था तो आपकी बराबरी तो होनी चाहिए ना हमको जो अमृतत्व तो आपको प्राप्त हो रहा है वो हमको चाहिए उसमें तो हमको हिस्सा तो दो बोले उसमें तो हिस्सा नहीं होता है तब हिस्सा नहीं होता है तो हमको तो तो छोड़ते का तो हम एक आओ हम और तुम जो एक हमको छोड़ करके क्यों जाते हो जो तुमको मिला हुआ है वही हमको चाहिए

ने कहा कि ठीक है सारी पृथ्वी धन भाई को संपूर्ण होकर के जबी तुमको दे दी जाए देखो ये प्रेम की बात है प्रेम की बात ये है कि पत्नी को अपना पति चाहिए अपने पति का ज्ञान चाहिए अपने पति का आनंद चाहिए उसको संसार की संपत्ति जो भोग मोद करने के काम में आती है इस लोक में और परलोक में भूल नहीं चाहिए

देवी मेरी वो बात है याग्ञ बल के यहाँ याज्ञ बल्क ने कहा तो नहीं हो सकता कि तुम्हें सारी संपत्ति मिल जाए और तुमको तो अमृतत्व तो की प्राप्ति हो जाए यथ उनको कारण अवतान जीवितम तथय को जीवितम समृतत्व से नाशास्ती दिपो नज्ञ ना। बल्क ने कहा कि जैसे संसार में बहुत सारे धन

सामग्री संपत्ति रखने वालों का जैसा जीवन होता है वैसा ही तुम्हारा जीवन होगा धन के द्वारा कोई चाहे कि हमको अमृतत्व की प्राप्ति हो जाए तो उसकी आशा तो बिल्कुल बेकार है धन से मतलब यहाँ ये है ये नहीं कि धन से मकान मिलता है मोटर मिलती है धन से खान पान मिलता है कचड़े लत्ते मिलते हैं ये प्रसंग नहीं है धन असल में द्रव्य जो होता है एक इसका सिद्धांत आपको सुनाता हूं

जरूर आपके मन में न बैठे तो इसकी हमको कोई परवाह नहीं है न आपकी समझ में आए कि न आवे धन स्वयं में पुरुषार्थ नहीं होता है मान धन जो है वो शुद्ध धन है नो किसी के चाहने की चीज नहीं है उस धन को जब हम क्रियाशील करते हैं

असल में धन त्याग के द्वारा ही सुख देता है बिना त्याग के धन सुख दे ही नहीं सकता ये क्या बात है असल में आपको साड़ी पहननी हो तो पैसा दुकानदार को देना पड़ेगा आपको चाक खानी हो तो पैसा गोली चूढ़ी वाले को देना पड़ेगा धन त्याग के द्वारा ही सुख देता है

संग्रह के द्वारा धन कभी सुख देता नहीं वो तो केवल एक प्रकार का मानसिक अभिमान बढ़ाता है तो आप इस बात पर ध्यान दीजिए जब भी आप खर्च नहीं करेंगे खर्च नहीं करेंगे तो धन आपको सुख नहीं देगा तो अच्छा आपके बेटे को देगा कहा आपके बेटे भी जब खर्च नहीं करेंगे तो उनको भी सुख नहीं देगा

धन एक ऐसी चीज है जो त्याग क्रिया के द्वारा ही त्याग क्रिया के द्वारा ही सुख देता है और उसको सुख देने का कोई उपाय नहीं है आप भले त्याग खाओ आप भले गोशिया को दो आप हो नारायण भले उससे मकान बनवाओ मोटर बनवाओ कपड़े लगते ते लेकिन जब धन को खर्च नहीं करोगे तो वो सुख नहीं देगा नहीं देगा नहीं देगा

बल्कि पुलिस और पीछे डाको और पीछे घर के लोग और पीछे जहर और पीछे है ना दुनिया के लोग जो बन रहे हैं सो और ये धन जो है वो तिराग के द्वारा सुख देता है होंगी था माँ गृह प्रत्यक्ष अब देखो ये सिद्धांत आपको धन संबंधी जो उपनिषद का सिद्धांत है अब सुना रहे हैं जो अच्छा तब

धन प्याज के द्वारा लौकिक भोग को मिलेगा वो तो भी त्याग है जो कोई चीज खरीद के आप दुकानदार को देते हैं हाँ पुलिस को देख दे हैं अपने संकट से छुड़ाते हैं अपने को इनकम टैक्स के ऑफिसर को कुछ झूठ ले करके अपने को बताते हैं तो ये सब भी त्याग है बिना प्याज के धन आपको सुख नहीं दे सकता जो तिजोरी में पड़ा रहे वो बात दूसरी है

परंतु पड़ा रहने से आपको सुख नहीं देगा चिंता जरूर देगा भय जरूर देगा आतंक जरूर देगा आप बोले कि क्या इतना ही प्रयोजन है धन का कि हम इस लोक में सुखी हो में इससे भी बड़ा प्रयोजन है वो प्रयोजन क्या है कि यदि आप उसको शास्त्रोक्त तरीके से धन का परित्याग करें तो वो परित्याग आपको स्वर्ग सुख दे सकता है आप जन्म इस लोक में सुखी हो कन्हीं इससे भी बड़ा प्रयोजन है

प्रयोजन क्या है कि यदि आप उसको शास्त्रोत तरीके से धन का परित्याग करें तो वो परित्याग आपको स्वर्ग सुख दे सकता है आप यज्ञ करें दान करें धर्म करें गरीबों को पालें है ना असल में ये जो लोगों को भ्रांति है कि केवल गरीब ही धन के अधिकारी हैं ये भी बिल्कुल गलत है ये किस मूर्खता पर आधारित है

देखो तो हम लोग पुराने धर्म के हैं है, तो सब बात को पुराने ढंग से सोचते हैं असल में जो बिल्कुल गरीब हो यदि वही धन का अधिकारी हो तो एक मनुष्य बड़ा उत्तम चिंतन कर रहा है विद्या का पूरा कर रहा है जो सृष्टि के दूध तत्व का चिंतन कर रहा है

और फिर उसको जा करके नौकरी करने पड़े या दुकान पर बैठना पड़े या वो या वो अपमान करके अपनी जीविका चलावे नौकरी जिसकी करे उसकी चार बात सुने व्यापार जो करे उसमें नफा नुकसान के ख्याल में पड़ जाए तो जो उसका शुद्ध और उत्तम चिंतन है वो चिंतन ही टूट जाएगा

और जहाँ शुद्ध और उत्तम चिंतन नष्ट हो जाएगा वहाँ तो सारे विश्व का सारी मानवता का, का नाश हो जाएगा है ना जो दिन विश्व में कभी ना आए जब शुद्ध चिंतन करने वाले और दिव्या जीवी लोग ये संसार में न रहे अच्छा आप सैनिक को वेतन कर देंगे तो जब वो दुर्घ गरीब हो जाएगा खाए बिना मरने लगेगा तब आप सैनिक को वेतन देंगे

ना रहे तो जब जब आपका नौकर बिल्कुल जिद्दी हो जाएगा और सबसे नहीं सकेगा तो उसको टेंशन देंगे कहने का अभिप्राय यह है कि आपका दैज्य नौकरी करे और आपके दवा आपके ये दवा का चिंतन करे आपका जो दे, वेद विद्या का विद्वान है आत्म

रहते हैं इसमें कहा आहित है कहां अहित है तो उनको गिरने से धर्म की उत्पत्ति होती है तो ये धर्म जो है मनुष्य को न केवल लोक में परलोक में भी सुखी रखता है ये परलोक पर्मे, परलोक का सुख होता है कि ये जो बाहरी दुनिया से परे भीतरी दुनिया है उस भीतरी दुनिया में भी सूक्ष्म सृष्टि में भी आप सुखी हो जाते हैं

अब ये आगे बात चली केवल ये त्याग के द्वारा ही लौकिक सुख होता है जब तक धन आप मुख्य से निकालेंगे नहीं तब तक आपको तो लौकिक सुख नहीं होगा जब तक आप मुक्ति से धन को निकालेंगे नहीं तब तक धार्मिक सुख नहीं होगा

अब जब तक आप अपनी बुद्धि वृत्ति से चित्र वृत्ति में से धन को निकालेंगे नहीं तब तक आध्यात्मिक सुख नहीं होगा कई के लिए त्याग के द्वारा त्याग के द्वारा अमृतत्व की प्राप्ति होते हैं, ये प्रसंग यहाँ आया

अब मैत्रेय ने कहा ये सातो मैत्रेयी ये ना हम नामृताम तुम हमसे नाम यदे भगवान देगा तदे गमी ग्रीजी मैत्रेयी ने कहा की महाराज आज तो, तो अमृत होने जा रहे हैं और हम तो इस मृत्युमयी सृष्टि में छोड़ रहे हैं जिस वस्तु को प्राप्त करके मैं अमृत नहीं होती उस वस्तु को मैं नहीं दूंगी मुझे वही चाहिए तो

मुझे कात्यायनी की बराबरी कात्यायनी की बराबरी करने की कोई तो जरूरत तो नहीं है कि जितना धन कात्यायनी के पास हो उतना हमारे पास हो हमारे को तो शौकी दाह नहीं है हमको कात्यायनी की बराबरी करने की जरूरत नहीं है हम आपकी बराबरी करेंगे आपको भी अमृत को मिलेगा क्योंकि पत्नी का संबंध पति है यदि शौक के साथ भी कोई संबंध है तो वो पति द्वारक संबंध है

पति बीच में होए तो शौक शोक भी आपस में बहन है और यदि पति बीच में न होए तो सौ शोक का क्या संबंध है बहन बहन का क्या संबंध है इसलिए हमें तो यदि संबंध जोड़ना है तो मित्र आपसे जिस अमृतत्व तो की प्राप्ति आपसे होती है तो उसी अमृतत्व तो की प्राप्ति होनी तो चाहिए इसलिए यदो ऋजनग्राम दे, दे, दे तबे रमे केवलम पथ

जप केवलम जप भगवान वेदो भगवान दे केवलम तत् एवं मध्यम रोहि हम केवल ज्ञान चाहते हैं केवल ज्ञान चाहते हैं जैसी आपकी बुद्धि है जैसी आपकी अनुभूति है वही बुद्धि वही अनुभूति मेरी हो हमारी बुद्धि कात्यायनी के साथ धन संपत्ति की ओर न जाए हमारी बुद्धि हमारे प्रतिदेव के साथ हमारे स्वामी के साथ बिल्कुल मिल जाए

होगा तो हो जागरल क्या है प्रिया बता रहे रे नहा सतीयम भात अब तो महाराज देखो कहा तो हो जा होने जा रहे थे सन्यासी और कहा बोलते हैं है जाग प्रिया अरे न सती प्रियम भाषते ओ ही आश्रा तो तुम मेरी प्यारी हो

क्योंकि तुमको मुझसे प्रेम है तुमको धन से प्रेम नहीं है तुमको मुझसे प्रेम है मेरे लिए तुमने धन को तो छोड़ दिया और मेरे ज्ञान मेरे ज्ञान मेरी अनुभव के साथ तुमने प्रेम किया ये प्रेम की गति बड़ी सूक्ष्म होती है सूक्ष्म दार बराबर फर्क होता है दार बराबर का फर्क होता है

कौन किसको तो चाहता है तो देखने में लगता है कि तो अरे बाबा उसको चाज लिया तो क्या हुआ उसको चाण लिया तो क्या हुआ परंतु इसमें केवल बार बराबर फर्क होता है यदि मंत्रो अपना हिस्सा धन मान लेती तो इसमें जाग्ञ बल्प कोई तो आपत्ति नहीं थी कि तो लेगा बाबा को धन लेकिन जाग्ञ बल को खो देती जाग्ञ बल्थ को खो देते

तो मुझे जो जाग की रहती तो तो क्योंकि वो तो धन के साथ धन से प्रेम करते हैं जाओ जिससे तुम प्रेम करते हो यही है शास्त्रीय रीति ये है की तुम जिससे प्रेम करते हो उसके साथ जाओ उसके साथ रहो उसके साथ ठेक हो जाओ भी उसी के साथ रहना ये हमारे धर्म की रीति शास्त्र की रीति यही है जाओ तुम जिसको चाहते हो वही सम्पूर्ण रहेगा

ने कहा तेरी ये हमारी श्रीमती तो हा हमको चाहती है तो बोरे अच्छा प्रिया तुम हमसे प्रेम करती हो और मैं तुमसे प्रेम करता हूं तुम मेरी प्रिया हो बोले ये महाराज ये क्या कहा आपने कहा सन्यासी होने जा रहे और कहा प्रिया प्रिया, प्रिया बोल रहे प्रिया प्रिया तो बोले अरे मैं सती प्रियम भाषे तू जो सती है

सती मैंने मारे मुझको की छोड़ मुदको की छोड़ना नहीं चाहती है मेरे साथ एक होना चाहती है न सती और तो बोले त्रिवंधा से तू मेरी प्यारी है और तू मेरे लिए सती हो रही है अपना सर्वस्व परित्याग करके लोग मरने के बाद क्षती होने जाते हैं और तू तो जिंदई मेरे साथ कती हो रही है

और प्रियम भात से एक बात है कि पूरी वाणी में प्रियता उतर जायी है प्रियम भात से तेरा भाषण ते प्रिय है तो तू तो आत्मा की बात करती है ए यही अच्छा तू मेरे पास आ जाते जाते बोले तू मेरे पास आ जा आज सुने तो देख जाओ

व्याख्या व्यातक क्षण से तुम्हें मेरी ज्ञान मैं अब तुमको व्याख्यान दे करके विशेष आख्याति मैं आत्मतत्व तो का ऐसा निरूपण करता हूँ ऐसा जाहिर करता हूँ आत्मतत्व को तो

जिससे फिल्म सामान्य रूप से नहीं विशेष रूप से मान्य अभिज्ञानिवर्तक और आमा है पूर्णता व्याख्यान में एक है ख्यान ख्या धातु फुल धातु है और दूसरे आ है और तीसरे जी है तो जिन चार के सामान्य ज्ञान तो सबको तो रहता है कि आत्मा है मैं हूं मैं चेतन हूँ दृष्टा हूं ही

परन्तु ये थोड़ा मालूम होता है कि शरीर के बाहर भी और संसार के बाहर भी और संपूर्ण शरीर और संसार में मैं ही परिपूर्ण हूँ तो विशेष ज्ञान के बिना ये जो सामान्य ज्ञान है कि मैं हूँ ये कल्याणकारी नहीं होता है तो इसलिए विशेष रूप से मैं तुम्हें व्याख्या करूँगा एक बात, और आम एंड पूर्णता जिसको जानने के बाद दूसरी कोई वस्तु जानने के लिए नहीं रह जाती

माने जिससे सर्वात्म ज्ञान हो जाएगा जिसमें श्रोते मते विज्ञाते सर्वम श्रोतम मतम विज्ञातम बहुत जिससे ज्ञान देने के बाद दूसरी कोई वस्तु जानना महसूस नहीं रहता तो जैसे मैं करता हूँ व्याख्या और तुम जरा ध्यान दे करके एकाग्र मन से सुनो ये मुझे ध्यास जो है तो यही बड़ा विचित्र है यही वजह से ध्यान में बिल्कुल नहीं आएगा जल्दी

यह ध्यान शब्द है ना वेदांत तो में ध्यान की प्रधानता नहीं है मैं ध्यान क्यों समाधि की तो यह है क्या चीज तो यह तो बिल्कुल वृत्ति है यह वृत्ति लेकिन जिहासन तो एक वृत्ति है यह वृत्ति की शांति नहीं है

क्योंकि तो अज्ञान को मिटाने के लिए शांति नहीं होती विक्षेप को मिटाने के लिए शांति होती है और ज्ञान को मिटाने के लिए तो अज्ञान को जानना भी काफी नहीं है कि उन्होंने अज्ञान को जान लिया ज्ञान मिट गया तो नहीं जिसके बारे में अज्ञान है जिसके बारे में अज्ञान है उसको जानना

और यदि वहां वृत्ति नहीं जमती है तो बार बार जमाने की कोशिश करना ये तो बार बार निशाना लगा एक बार में निशाना नहीं लगा तो दो बार लगाओ दो बार में नहीं लगा तो तीन बार में लगाओ तीन बार में नहीं लगा तो चार बार में लगाओ ये तो वृत्ति के द्वारा निशाना लगाने की चीज है सो तो आओ

शब्द हो ध्यान और विध्यासन विध्यासन विध्यासन का अर्थ होता है और ध्यान में आरूप होने के लिए दृष्टि का प्रवाह और नी माने तराम एक ही विषय में जब दृष्टि का प्रवाह हो गए तो उसको निविध्यासन कहेंगे बार बार बार बार बार बार इसी को सोचो

तो अब यहाँ पहले जो बात बहुत संक्षेप में कही गई थी उसको विस्तार से है समझाते हैं तो पहले बात कही गई थी संक्षेप में तदे तक पुत्रात्तात्मात सर्वस्मात् प्रया इसी दे तो पहले ये बात कही गई धन से प्यारा कर्म

से प्यारा कौन दूसरे सबसे प्यारा कौन तो बोले कि जैसे आप देखो ज्ञान के बारे में तो आपको साफ होगा ऐसे व्यवहार में भी लोग कहते हैं कि पहले मैं पीछे दुनिया आप निश्चय करके जानो कि अहम का उदय होने पर ही इदम का भोग होता है

परंतु अहम और अहम की शांति दोनों का दोध जिससे होता है वो एक विलक्षण वस्तु है वो एक बिल्कुल विलक्षण वस्तु है कि अहम और अहम का दोध दोनों किससे होता है तो ज्ञान में कोई विचार करे तो ईश्वर का ज्ञान का उदय अहम से होता है

सुख का ज्ञान दुख का ज्ञान ईश्वर का ज्ञान जीव का ज्ञान जगत का ज्ञान सब का मूल मैं है वो तो असली मय मैं, मैं का जो पारमार्थिक रूप है वो सच्चा है और जो व्यवहारिक रूप है वो जूठा है ये बात आगे स्पष्ट होगी तो ज्ञान के बारे में तो ये मालूम करता है कि यदि मैं न हूं और मेरा ज्ञान नहीं हो तो दुनिया की कोई दूसरी चीज मालूम नहीं कर सकते

परंतु इस पर क्या ध्यान जाता है आपका कि यदि मैं न हूं और मेरा अपने आप से श्रेय न हो तो दूसरे में प्रियता हो ही नहीं सकती उस तो बात को समझाते हैं धन से प्यारा धन से प्यारा पुत्र से प्यारा सबसे ज्यादा प्यारा तो इसके लिए एक एक का नाम लेकर विस्तार से समझाया नवा अरे

सब वो बात नरे पत्यु काम आयो पति होती भगवती आत्मनिष्ठ कामायो प्रति प्रे भवती कोई भी स्त्री अपने पति से इसलिए प्रेम नहीं करती की पति को सुख होगा बल्कि स्त्री इसलिए पति से प्रेम करती है कि हमको सुख होगा गुरु तक तो भक्ति का तो सिद्धांत ही कट गया

भक्ति का तो सिद्धांत यह है कि दूसरे को सुख पहुंचाने के लिए सब कुछ किया जाता है एक प्रश्न है तो आप उस पर ध्यान दें आखिर आप दूसरे को सुख भी क्यों पहुंचाना चाहते हैं आप क्यों दूसरे को सुख पहुंचाना चाहते हैं इसका उत्तर क्या

तो दूसरे को सुख पहुंचाने से अपने को सुख होता है इसलिए दूसरे को सुख पहुंचाना चाहते हैं तो दूसरे का जो सुख है वो बोले भाई अरे आ, ये कोई भी आदमी इसको देख के तो ठुकने का मन होता है और तुम तो इसकी सेवा क्यों कर रहे हैं तो इसलिए कर रहे हैं कि इसकी सेवा करके हमको तो बड़ी शांति बड़ा संतोष बड़ा सुख कम मिलता है तो अच्छा अब आप विचार करके देखो

ईश्वर की भक्ति के लिए भी यही बात कही गई है तस्वीर प्राण अपने प्रियतम को सुख देकर हम सुखी होते हैं हम सुखी होने का भाव जो है तो वहां भी रहेगा ईश्वर की सेवा तो करके हम सुखी हुए यह भाव रहेगा मानव सुख का शोषी आत्मा होता है और शेष होता है दूसरा तो ये सिद्धांत

तो जैसे ज्ञान का पर्यावसान माने ज्ञान की अंतिम स्थिति जैसे अपने आप में है वैसे सुख की भी आखिरी स्थिति अपने आप में है हाँ। आप मरे तो जब मरे हाँ। हुआ उसको कोई हटा नहीं सकता हो हाँ। तो वेदांति लोग क्या करते हैं इस बात को धर देते हैं दुनिया में सारी दुनिया हमारी प्यारी है तो कैसे

असल में अपना आतंक सब है देखो ये जितनी देखो ये दुनिया में कहीं नहीं है हो हम नाम लेके बता हैं। सकते हैं दुनिया का कोई मजहब इस सत्य तक नहीं पहुंचा है हम स्पष्ट रूप से ये वेदांत की बात आपको सुना सकते हैं वेदांश के ये बात और किसी को ज्ञाप नहीं है तो बोलो अरे भाई

पत्नी से तो पति से अपने लिए प्रेम करता होगा करती होगी पत्नी को परंतु तो पति जो है वो तो पत्नी से पत्नी के लिए प्रेम करता होगा वो नहीं भी। पत्नी के लिए पत्नी प्यारी नहीं होती है अपने लिए पत्नी प्यारी होती है पुत्र के लिए पुत्र प्यारे नहीं होते अपने लिए पुत्र प्यारे होते हैं धन के लिए धन प्यारा नहीं होता अपने लिए धन प्यारा होता है

ब्राह्मण के लिए ब्राह्मण प्यारा नहीं होता अपने लिए ब्राह्मण प्यारा होता है क्षत्रिय के लिए क्षत्रिय प्यारा नहीं होता अपने लिए क्षत्रिय प्यारा होता है लोगो के लिए लोग प्यारे नहीं होते अपने लिए लोग प्यारे होते हैं देवताओं के लिए देवता प्यारे, प्यारे नहीं होते अपने लिए देवता प्यारे होते हैं प्राणियों के लिए प्राणी प्यारे नहीं होते अपने लिए प्राणी प्यारे होते हैं अब कहाँ तक अनु

जिनका नाम नहीं लिया गया उनको भी इसमें ले लो नरे सर्वस्व कामाय सर्वम प्रियम भगवती आत्मनस्तु कामायो सर्वम प्रियम भगती सबके लिए हम सबसे प्यार नहीं करते अपने लिए सबसे प्यार करते हैं इसका अर्थ हुआ की सबसे प्यारा है आत्मा सब वृत्तियों का ज्ञानों का मूल है आत्मा

और सब है है, है सब सत्ताओं का मूल है आत्म सत्ता में हो तो सबका होना मालूम पड़े मैं जाने तो सब जाने जाएं और मैं प्यारा हो तो अपनी प्रियता सब रखी जाए अब यह हुआ ये तो बड़ा संकीर्ण धर्म है भाई है तो नब को छोड़ करके अपने आप की ओर ले आया है ना

और बड़ा व्यक्ति व्यक्ति निष्ठ धर्म है आत्मलीन धर्म है आत्मलीन सब को तो तो छोड़ करके अपना अपना अपना अपना अपना बड़ा प्यार बोलो नहीं अभी आपने वेदांत का प्राय को गृह के अभी प्राय को नहीं जानते है अरे जरा आपने को देखो तो सही

आत्मा बा अरे ब्राह्मण में बहुत सारी वो श्रुपियाँ जिनको तो वेदांति लोग उद्धृत करते हैं आ जाते हैं वो सब गृहदारा ने हैं आत्मा बा अरे द्रष्टव पहले तो अपने आप को देखते तो भाई तो भगवान अपने आप को कैसे देखेंगे ये आंख को तो घड़ी देखती है है नी देखती है आख देखने वाले को तो नहीं देखती है

देखने का उपाय बताते हैं शुरू कवियो मंतव्य हो मुझे ध्यास आत्मा का शरण करो मनन करो मुझी करो बोले बीमारी जो मुख्य आपत्ति है उसको तो चल किया तो हम ये कहते हैं कि सारी दुनिया छूट जाए और आपने आप को जानने के लिए चले तो स्वार्थी हुए कि नहीं हुए बोले स्वार्थी नहीं हुए

तो तब क्या परार्थी हो गए तब को छोड़ दिया और अपने आप को तो जानने लगे तो परार्थी हो गए बोले परार्थी भी नहीं हो तो तब क्या हो गए बोले परमार्थी हो गए है न स्वार्थी हुए ना परार्थी हुए परमार्थी हो गए ना वो क्या बोले आत्मा का अर्थ दर्शनी न श्रवणी न मत किया विज्ञानी न इदम शर्वम विधिता देखो असल में

सबको जानना सबके जानने का उपाय नहीं है अपने को जानना सबके जानने का उपाय है अपना होना सबका होना अपने होने का उपाय नहीं है अपना होना सबके होने का उपाय है नारायण और सबको प्यार करना सबके प्यार का उपाय नहीं है

अपने से प्यार करना सबके प्यार का उपाय है तू तो बोले आप अपने आत्मा के सुहा तो दूसरी कोई वस्तु ही नहीं सबका सब सबका सब, सब, सब अपना आत्मा है तो आत्मनिर् दर्शन न श्रवणे नाम अरे मैत्री सुन रहे मित्री

यदि अपना दर्पण हो गया अपना श्रवण हो गया अपने बारे में ठीक निश्चय हो गया अपना दर्शन जब ठीक हो गया अपना ज्ञान ठीक हो गया तो सरदम विदितम सब तो कुछ जान लिया गया क्यूँकी सरदम जदयम आत्मा क्योंकि जो सारी सारी ये जो कुछ सृष्टि है ये सारी की सारी आत्मस्वरूप ही है जब भी आपको ये ब्रह्म ज्ञान हो जाए

तो आपका अपने आप से जितना प्रेम है इतने ही सब सबसे हो जाए अपने बारे में जितना ज्ञान है उतने सबका अक्रोश ज्ञान हो जाए साक्षात अक्रोश और जैसी अपनी सत्ता है वैसी सबकी सत्ता हो जाए तो अपने आप को जानना माने अपने आप को सर्व के रूप में जानना

और अपने आप को सर्व के रूप में जानना माने जितना अपने आप से प्रेम है उतना सब को होना तो है तो यह जो आत्मज्ञान है इससे बड़ा हितकारी इस को और कोई पदार्थ ही नहीं हुआ क्योंकि इसी में सबका इसी भी सबका हित है ये प्रसंग आगे और प्रेम से समझेंगे कि जब जो तो किसी को दूसरा समझ रहे हो

इसी से दुःख हो रहा है और ईदम सर्बम वक्त अयम आत्मा वह ये जाने दो वेदांत विपीक करवाता है ये, ये नहीं करवाता है कि तुम सब नहीं हो ये बड़ी एक की बात दुनिया में फैली हुई है कि वेदांत ये नहीं कहता है कि तुम सब नहीं हो वेदांत ये कहता है कि तुम

सिर्फ साढ़े तीन हाथ से दे नहीं हो क्यूंकि सब में तो मैं पना है ही नहीं तो यहाँ से निकालने की तो जरूरत ही नहीं है मैं पना सिर्फ साढ़े तीन हाथ के शरीर में है तो वेदांत का पहला कहना यह है कि तुम सिर्फ साढ़े तीन हाथ के शरीर नहीं हो तुम चेतनों, हो द्रष्टा हो तो, साक्षी हो एक हो वेकाल वस्तु के अपरिच्छिन्न हो जहाँ देह में से मैं निकला

और एक वृत्ति में ब्रह्म हुई की उसके बाद सब मैं हो जाता है और सब मैं हो जाने के बाद जो व्यवहार है देखो न उसमें प्यार प्यार ही छलक रहा है ज्ञान ही ज्ञान छलक रहा है सब अमृत ही अमृत अमर्क छलक रहा है जिसको तुम देखते हो बोलते हो छूते हो वो अमृतमय है रसमय है जिसको तुम जानते हो वो अमृतमय है रसमय है चुन नये है

सारा व्यवहार ही रसमय कुम्भ में, में सुनमय आनंदमय हो जाता है <coughs> तो अभी प्रसंग आपको नारायण कल सुना